ओम सहना वहनौन सह वीर कर्वा वह ओम वह ओ शिषिष अनुवाद की नवी कक्षा पीछे दस अभ्यास हो गए थे आज ग्यारहवा अभ्यास चलेगा तो इसमें जो दिए हैं शब्द पहले प्रारंभ में इन्होंने आकारांत पुलिंग शब्द है ये और वर्णवाची शब्द है ये जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और स्वयं वर्ण शब्द ये चोर अश्व अश्व घोड़ा हो गया मोदक ये नपुंसक लिंग में आता है मोदकम, मोदके, के ऐसे ही पाप शब्द भी सुख दुख पाप ये सब नवमुसिंग में आते हैं और पाप का अर्थ दूसरा भी होता है एक पाप का अर्थ एक तो पाप कर्म वाला पाप हो ही गया दूसरा पाप का अर्थ पापी भी होता है पाप करने वाला उस अवस्था में ये पुलिंग में आ जाएगा फिर ये ये हाँ ये उस कर्म का नाम हो गया कर्म करने वाला नहीं तो इन सब के रूप बताई दिया है अनेकों बार सब बालक के समान चलेंगे धातुए इसमें दी है गण की है ये जैसे क्र क्रुध क्रोधे कोप कोपे तो क्रोध करना और कोप भी क्रोध करना ही होता है ऐसे ही द्रुह जिघांस आयाम दूसरे को मारने की इच्छा करना द्रोह धातु आती है हानि पहुंचाने की इच्छा करना जिघांसा अर्थ है इसका द्रोह करना ये भी दिवादीगण की है ऐसे ही ईर्ष्य ईर्ष्या करना सूर्क्ष ईर्ष्य ईर्ष्य ईर्ष्यार्था इर्ख्य, इर्ख्य, धातु पाठ में असूय दूसरे की कमी बताना गुणों में भी दोष देखना निंदा करना यूही बुराई निकालना और धारी ये ध्री धातु से नीच करके पढ़ाया इन्होंने और नीच करके ध्री का अगर प्रयोग करेंगे अकेले बिना नीच किए तो तो अर्थ होगा धरना उसी वस्तु में ही कुछ विद्यमान है कुछ है। और दूसरी वस्तु को अपने ऊपर धारण करना उसमें फिर का प्रयोग करके बोलते हैं तो धारी धारा ऐसे रूप फिर चले हाँ। और किसी के रुपए ले लेते ले ले हैं उधार है ऋणी बन जाना वहां भी इसका प्रयोग करते हैं धारे यति शतम धारे रुपए लिए हुए हैं किसी के स्पृह ये चाहने अर्थ में आती है और निवेदी यहां नी तो उपसर्ग है और विध धातु से यहां भी निष्प्रत्य करके लिखा है उन्होंने निवेदी इसलिए निवेदय निष्प्रत्यय करने के बाद जैसे हम चुरादी गण की धातुओं के रूप चलाते हैं उस प्रकार से बन जाते हैं क्योंकि चुरादी गण गणिज होता ही है और उप, उप पूर्वक दिष धातु ये उसकी है गण तो तुदादिगण की उच्चारण तो तुदादिगण की होने से गुण तो होगा नहीं और भजादिगण की है ये और आत्मनिपत्म आती है भज सेवायाम और क्रदि क्रदि आह्वानी रोदने च तो ईदित होने से नुमागम हो जाएगा तो बन जाती है क्रंद एदितो हो। हैं होदिगण की दुण। दुण। और रुच ये भी आपने पद में आती है हैदिगण की है रोचते रोचते रोचनते ऐसे रूप चलते हैं इसके आगे दो शब्द और दिए हैं अवयव में अर्थ और कृते तो जहां लिए अर्थ में हम बोलते हैं वहां अर्थ शब्द अव्यय के रूप में आता है अर्थम ऐसी ये मकारांति ये मकारांत है अर्थम। समझ कि, कि उसका रूप है ये का ये का या ऐसा ही है कृत्य का भी बन जाता है कृते कर लेने पर लेकिन यहां कृते का अर्थ है लिए अव्य है इसी रूप में तो इसमें जो धातुएं आयु ही हैं मुख्य रूप से तो दिवादी गण की धातुओं में दिवादेभ्य श्यन सूत्र से श्यन प्रत्यय हो जाता है चार लकारों में लट लोट लंग ये है लटल तो दिवादी गण से दिवादी श्यन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे चार लकारों में तो क्रुद का रूप कैसे लाएंगे क्रुद्य और श्यन अपित होने से नित भी है अपित, तो गुण गुण नहीं हो पाएगा तो क्रुध्यति क्रुध्यत क्रुध्यं क्रुध्यामी क्रुध्या वह क्रुध्या ऐसे ही कुपधातु से कुप्यति इत्यादि बनेंगे द्रुहधातु इसका द्रुहयति द्रुहयत और ईर्ष्य से ईर्ष्यतिर्ष्यत ईर्ष्यसूय धातु है तो असूयत असूयंती और धारी क्योंकि धारती धारयत धारय और स्पृह धातु हाँ स्पृहयती ये भी करके है स्पृहयती स्पृहत स्पृहयती ऐसे ही निवेदी तो निवेदयती और उपदिश ये तो दादी गण की होगी उपदिशती उपदिशत उपदिशंती उपदिश और भज धातु का इन्होंने वैसे दिया है प्रयोग आता है इसका उभयपदी है ये भजती भजत भजंती या भजते भजते, भजते भजन्ते और क्रंथातु का क्रंधति इत्यादि रुच का आत्मीपद्म बनेगा रोचते रोचेते रोचंती तो इस अभ्यास में एक तो संधि बढ़ेगी आयादी संधि का प्रयोग करेंगे ये वह सूत्र आएगा और संप्रदान कारक पीछे बताया था वही कारक यहां भी आ रहा है तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग भी आएगा सरनाम शब्द पीछे आ ही चुके हैं उनका भी यहां दिखाएंगे तो संप्रदान कारक जो पीछे बताया था कर्णा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम तो उसी संप्रदान संज्ञा के प्रकरण में कुछ और सूत्र भी आए हुए हैं जैसे रुच्यर्था नाम प्रिय माणा यहाँ दिया है उन्होंने तो रुच्यर्थक जो धातुएं होती हैं अर्थात अच्छा लगना जिनका अर्थ होता है ऐसी धातुओं का प्रयोग करते समय जिसको वस्तु प्रिय लग रही होती है जो प्रिय प्रियमाण कौन है जो तृप्त तो हो रहा है जिसको अच्छा लग रहा है तो उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है जैसे मोदक अच्छा लग रहा है बच्चे के लिए बालक के लिए तो बालक कौन हो गया प्रियमाण उसकी संप्रदान संज्ञा हो गई चतुर्थी संप्रदान में से चतुर्थी हो जाएगी बालकाय मोदकम रोचते अब मोदकम में कौन सी व्यक्ति है व्यक्ति हम्म क्या बनेगा ही बनेगा तो फिर ये प्रथमा क्यों है लड्डू कर्म है वो करता है हम्म कर में अभी तो करता कर ही दिया बालक बालक बालक करता है बालक करता है है में तो आ तो रही है लड्डू अभी तो आप प्रथमा कह रहे थे <laughs> अरे आपने कहा था प्रथमा है रूपी रूप चला है ना, दो एक है तो ना ना प्रथमा के एक में बनता क्यों कौन सी व्यक्ति है लेकिन यहाँ, यहाँ द्वितिया के बुढ्टी हुई है आपने प्रथमा में इसमें प्रथमा में भी है तो द्वितिया है यहाँ पर वो देखो अभी कह रही प्रथमा है प्रथमा वो वो ही है करता, कल वो तो करता है ये मोद हाँ। के अच्छा लगना हम कर्ता की पहचान कैसे करते हैं क्रिया जिसमें घट रही है कौन अच्छा लग रहा है लड्डू तो करता हो गया मोहन को तो लड्डू अच्छा लगता है हाँ? तो अच्छा कौन लग रहा है मोहन या लड्डू लड्डू तो प्रथमा का एक वचन है बालकाय मोदक रोचते पुत्राय दुग्धम रोचते तो उसी संप्रदान संज्ञा के प्रकरण में और सूत्र भी है आगे क्रुध द्रोहेष्याम यम प्रति कोप ये सब पढ़ चुके आप प्रथम वृत्ति में सारे सूत्र तो इसमें क्रुध द्रोह ईर्ष्य असूय असाथ में अर्थ शब्द और बोल दिया है। इन, इनके पर्यावाची और भी ले लेंगे तो इन सब धातुओं के द्वारा इनका जो अर्थ जिस पर घट रहा है तो इन सबका अर्थ खतरनाक ही है थोड़ा क्रोध करना द्रोह करना ईर्ष्या करना सूया करना तो सबको मिला कह दिया यम प्रति प्रतिकोप इन सबको कोप में ले लिया है अगर हमारे अंदर क्रोध के भाव न हो द्वेष के भाव न हो तो इनका हम प्रयोग क्यों करेंगे तो इसलिए यम प्रतिकोप जिसके प्रति कोप किया जा रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है ये जो इन्होंने सूत्र के दिए हैं, इसको इस रूप में यहां मत लेना है ये अर्थ गलत है ये सूत्रों के क्योंकि ये सूत्र संप्रदान संज्ञा करते हैं अभिव्यक्ति ने और ये क्या लिख देते हैं कि इन, इसके सूत्र इन लिख करके के इन धातुओं के साथ चतुर्थी व्यक्ति होती ये सूत्र का अर्थ नहीं है वो तो बाद में होगा चतुर्थी संप्रदाय से हाँ कारक व्यक्ति है ये कारक बना रहे हैं इसको हम संप्रदान कारक बना रहे हैं पहले है? जिसके प्रति क्रोध किया जाए जिसके प्रति किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा संज्ञा तो जैसे राम मूर्ख पर क्रोध करता है तो मूर्ख की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी मूर्खाया द्रोह करता है तो द्रोह्यति क्रोध करता है क्रोध्यति कोप करता है कुप्यति ईर्ष्या करता है तो ईर्ष्य असूया करता है तो असूयति कुछ और धातुएं भी हैं ऐसी जिनके योग में चतुर्थी व्यक्ति हो जाती है जैसे कथ निवेद उपदेश इनका सूत्र वैसे निर्देश नहीं मिलेगा आपको ये विस्तार वैसे कर लेते हैं इनकी एक बौद्धिक वक्ता के अधीन होता है कारक तो वहां वो संप्रदान के रूप में ले रहा है उसको तो संप्रदान संज्ञा करके ही कर लेंगे ये देखा जा रहा है। तो कथ निवेदी और उपदेश और धारी धातु ये जो है ये तो हो गईंत सारी नहीं उपदेश तो निंत नहीं है और स्पृह ये भी ऐसे ही है और कृपु सामर्थ्य धातु जिसका रूप बनता है कलपते कल्पेते कलपनते और सम उपसर्ग पूर्वक पद धातु पद गतु यह दिवादी गण की है तो संपद्यते रूप बनता है इसका पद से पहले हम जब सम लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है हो ना तो इसका प्रयोग करेंगे तब भी चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी ऐसी हित शब्द कल्याण जिसका अर्थ होता है हित उसके साथ में भी चतुर्थी व्यक्ति और सुख शब्द के साथ में उदाहरण जैसे बनेंगे कि शिष्य से कोई बात कही जा रही है यानी शिष्य के लिए अब देखो यहां पर हिंदी में भी हम के लिए बोल सकते हैं कि शिष्य के लिए बोल रहा है शिष्य के लिए कह रहा है तो शिष्य शिष्याय कथयती ऐसे ही राम देवदत्त के रुपए उधार लिए हुए हैं, तो यहां धारी धातु का प्रयोग करेंगे तो राम देवदत्ताय शतम् धारयति तो देवदत्त में चतुर्थी व्यक्ति हो गई नहीं? विद्या विद्या से क्या सिद्ध होता है विद्या किस काम में समर्थ है तो कहा ज्ञान देने में तो विद्या ज्ञान कल्पते तो जिस कार्य के लिए कोई समर्थ होता है उसमें चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी और इसका भी अर्थ करेंगे होना संपद्यते तो वहां भी ऐसी बोलेंगे विद्या ज्ञानाय संपद्य कल्पते कहें या संपद्यते कहें और उप उपसर्ग पूर्वक तुदादिगण की दिष्ट धातु का जब प्रयोग करेंगे तो उपदेश देना यहां भी जिसको कहा जा रहा है उसमें भी चतुर्थी आएगी तो उपदिशति ठीक है, लेकिन इनके साथ में इन उपदेश के साथ में व्यवहार में देखा गया है कि उसमें द्वितीय का भी प्रयोग मिलता है जैसे गुरु शिष्यम् उपदिशति या शिष्याय उपदिश दोनों प्रयोग मिलते हैं एक वार्तिक दिया हुआ इसमें तादर्थिय चतुर्थी वाच्या दर्थ का मतलब होता है तदर्थ का भाव तादर्थ्य और तदर्थ का अर्थ क्या है तस्य अर्थ तदर्थ या तस्मय तस्मय अर्थम तदर्थम यानी उसके लिए अर्थात कोई वस्तु किसी क्रिया के लिए जहां कही जा रही हो कोई कार्य बताया जा रहा है और वो किसी और के लिए बताया जा रहा है तादर्थ्य जैसे कोई ईश्वर का भजन कर रहा है क्यों कर रहा है क्रिया कर रहा है ईश्वर का भजन करना उपासना करना क्यों कर रहा है मुक्ति के लिए मोक्ष के लिए तो मोक्षा ईश्वरम भजति मोक्ष के लिए ईश्वर का भजन कर रहा है ठीक है मोक्षाय हरिम भजती है हाँ क्रिया के लिए क्रिया हाँ क्रिया के लिए क्रिया तदर्थ से बनेगा बनाओ पहले आप पहले तदर्थ हो उसका भाव तादर्थ ऐसे ही बच्चा रो रहा है तो रोने की क्रिया क्यों कर रहा है उसे कुछ चाहिए क्या चाहिए दूध चाहिए तो किसके लिए रो रहा है दुग्धाय क्रंदती दूध के लिए रो रहा है तो दुग्धाय चतुर्थी हो गई हिंदी में भी ऐसी बोल देते हैं ऐसे ही अर्थ शब्द और कृत्य शब्द ये जो दोनों अव्यय हैं इनका जब प्रयोग करेंगे तो वहां चतुर्थी भी होती है लेकिन हाँ इनके साथ में तो चतुर्थी नहीं इनके साथ में तो ष्ठी व्यक्ति आएगी अर्थम और कृते जहां बोलेंगे ये दोनों अव्यय हैं और इनमें अर्थ शब्द बोलते हैं किसी के साथ में तो प्राय करके समास कर देते हैं और बहुत प्रयोग होता है इसका व्यवहार में जैसे अर्थम भोजनार्थम भोजन अर्थम भोजनार्थम लेकिन कृत्य के साथ में समास नहीं कर सकते क्रते, भोजन से कृत्य भोजन करते ऐसे नहीं बोलेंगे वहां शष्टी अलग से ही बोलेंगे <coughs> तो ये भी यहां पर चतुर्थी के अर्थ में ही है और ये अर्थ क्योंकि चतुर्थी का इन अवयों के अंदर प्रविष्ट हो गया है चतुर्थी विभक्ति का अर्थ इन शब्दों के इन अव्यों के अंदर प्रविष्ट हो गया तो अब चतुर्थी नहीं लाएंगे और अन्य भी कोई कारक नहीं बनेगा ये तो जब कोई विभक्ति नहीं आती है तो उस अवस्था में सूत्र कौन सा लग जाता है ष्ठी शेष शे? शेष अर्थात जो द्वितीय पद के सूत्र हैं दूसरे अध्याय के ये जब कोई व्यक्ति नहीं कर पाते हैं कहीं पर तो वहां ष्ठी शेष से ष्ठी हो जाती है तो भोजन कृते और भोजनार्थम में तो समास कर ही लेते हैं भोजनार्थम तो किस भोजनार्थम में षठी तत्पुरुष भोजन से अर्थम भोजनार्थम संधि का दिया है एच यवा को अची की अनुमृत्ति आ रही है एच में षी है एच के स्थान में आय अब आय आव ये आदेश होते हैं कब होते हैं अच पर रहते जैसे गायक शब्द बनाते हैं धातु क्या है गई प्रत्ययुल त्रिचऊ से ऋणवुल वो को हो गया अक तो गई में आई आ रहा है आगे अक आग का अ परे है तो ऋणिच प्रत्यय है ये अणबोल तो वृद्धि नहीं करेंगे पहले अचोर्णी से वृद्धि नहीं करेंगे गई में नहीं सत्यपति सत्य जी कर रहे हैं कुछ है। गई को वृद्धि तो गई है गई गई शब्दे। गई गई है कई कोई जरूरत भी नहीं अब सही दिय। उत्तर दिया आपने वो सही उत्तर नहीं था की पहले से वृद्धि है समुद्रम पानी पहले से होता है नहीं फिर भी वर्षा होती है और सूत्रों में क्या गया है सूत्र कैसे होते हैं पर्जन्यव सूत्राणि भवनती वो तो अपना काम करेंगे पहले सो जाना हो लेकिन गुण वृद्धि एक के स्थान में होते हैं एको गुण वृद्धि और यहाँ तो गई में आई ये एक कहाँ है तो एच यवायाव से आय आदेश आई के स्थान में हो जाएगा तो गायती गई गा, गायक गई अक गायक पहले एक उदाहरण देख लो ने अनम नयनम तो नी धातु से नी प्रापणे इससे लुट प्रत्यय किया लुट का यू बचेगा यू को अन और फिर यहां गुण हो जाएगा ये तो है एक गुणवृति यहाँ तो लग जाएगी परिभाषा तो गुण किससे हो गया गुण किससे हुआ आ, तो ने अन करके नयन तो नयन का अर्थ क्या है नेत्र नेत्र भी होता है और ले जाना भाव में करेंगे तो ले जाना और नेत्र अर्थ करेंगे तो कैसे करेंगे प्रत्यय कैसे करेंगे फिर ण में कर लेंगे हाँ ले। जो हमें ले जाता है जिसके द्वारा हम जा रहे हैं कहीं पे देख करके एको आयादेश। ऐसे ही हरी शब्द का चतुर्थी का एक वचन प्रत्यय जो आता है प्रत्यय चतुर्थी का एक वचन और हरी को घी संज्ञा होने से गुण हो जाएगा हरे ए तो अयादेश होकर के हरे ऐसे गुरु शब्द से गुरो ए अवदेश हो करके गुरवे ओ को अव ए को आय ओ को अव ऐ को आए जैसे गायक बनाया था और अव को आव जैसे द्व अत्र दो यहाँ तो द्वावत्र तो काफी प्रसिद्ध सूत्र है ये जैसे एक उन्ची है ऐसे ही ए चो यवाद देखिए अब बालक को लड्डू अच्छा लगता है रोचते दुर्जनेभ्यः चतुर्थी हो गई गुरु शिष्याय शिष्य के लिए कथयती निवेदयती और उपदेश के साथ में द्वितीय भी कर सकते हैं। ठीक है तो उप गुरु गुरु शिष्यम उपदिशति ऐसे भी कह सकते हैं और हरी ही पुष्पेभ्य स्पृहती यानी कामना कर रहा है चाह रहा है फूलों के लिए तो पुष्पे में चतुर्थी हो गई विद्या अर्थाय कल्पते या भवती तो जिस प्रयोजन के लिए है वो है अर्थ अर्थात धन उसमें चतुर्थी हो गई ब्राह्मण आया हितम सुखम ब्राह्मण के लिए हित हो या सुख हो कोई आशीर्वाद जैसे दे रहा हो ब्राह्मण का हित हो हैं? ब्राह्मण का हित हो हाँ। तो ब्राह्मण आया भवेत या सुखम भवेत शिशु दुग्धाय क्रंदती शिशु दूध के लिए क्रंदन कर रहा है तो दुग्धाय सीधे चतुर्थी का प्रयोग कर दिया ये तो हो गया प्रयोजन अर्थ कहने के लिए और अर्थ शब्द के साथ समास कर देंगे तो दुग्धार्थम और कृते बोलेंगे तो ष्ठी करनी होगी दुग्धस्य कृते अर्थ सबका एक ही है दुग्धाय दुग्धार्थम दुग्धस्य सबका प्रयोग कर सकते हैं तत पुस्तकम पठ इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं ये, सी है ये? दुतिया. दुतिया. दुतिया ये है। कौन सी व्यक्ति है ये तत हम्म द्वितीय का एक वचन दोनों में एक तत्त राज्यम रक्ष इसमें कौन सी व्यक्ति है ए राज्यम में इसमें भी द्वितीय है किम कार्यम करोशी इसमें कौन सी व्यक्ति है किम कार्यम में प्रथमा है क्या अर्थ होगा इसका क्या कर रहे हो आ, कौन कर रहा है कोई तो प्रथमा में होनी चाहिए कर्ता कर्ता में में तो ये किम कार्य हम करता है क्या कर है। <laughs> दो में उत्तर सही आया इसमें गड़बड़ हो गई सर्वाणी पुस्तकानी शिष्यभ्य सन्ती तो सर्वाणी पुस्तकानी में कौन सी व्यक्ति है सर्वाणी पुस्तकालय में कौन सी व्यक्ति है शिष्य व्यक्ति वाली। संति का कर्ता हो गया ये और शिष्य संति शिष्यों के लिए है इसमें चलती हो गई अन्यत पुस्तकम पठ अन्यत और इतरत। शब्द क्या है ये मूल अन्य और इतर तो ये अन्यत कहां से हो गया अत्य कहा से हो गया ये हम्म अन्य और इतर शब्द के रूप जब नपुंसक लिंग में चलेंगे तो सुप्रत्यय आया लेकिन यहाँ क्योंकि पठ आ रहा है तो अम आएगा द्वितीय आएगी कर्म है ये पुस्तक कर्म है पुस्तक को पढ़ उसी का है विशेषण अन्य या इतर तो अम आएगा अन्य अम अम इतर क्या करेंगे अब नपुंसकलिंग में अकारांत शब्द के आगे सु आए या अम आए तो क्या होता है अकारांत शब्द नपुंसकलिंग अकारांत से उत्तर सु और अम को क्या होता है बहुत कमजोर व्याकरण है आप लोगों का अतोम अकारांत नपुंसक से आगे सुअर है तो अम हो जाता है रूपणी याद किए धनम धने धनानी ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी तो क्या बनना चाहिए अन्यम इतरम पुस्तकम पठ तो ये कहाँ है सूत्र अतोम कहा है समूह नपुंसका कहां है कहा है का पता भी है कि ऐसे ही पूरे अठासी पृष्ठ पलटने पड़ेंगे एक एक करके यानी पहले बाद से अध्याय से प्रारंभ करके और चलते जाओ चलते जाओ और पूरे चार हजार सूत्र देखो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा सातवें अध्याय के पहले बाद में चौथे कॉलम में सातवें अध्याय के पहले बाद में चौथे कॉलम में चौथा कॉलम पीछे निकल भी गया कोई नहीं निकल गया है चौथा कॉलम नहीं था क्या ये क्यों छोड़ा था इसको जांच करके छोड़ते हैं इसकी पहले पूरी तो ये तो ये सामान्य सूत्र हो गया कि नपुंसक लिंग से उत्तर सूका और का हो जाता है ठीक है बात समाप्त हो गई अब आगे अपवाद प्रारंभ हो गए कि नहीं नहीं नहीं अकारांत यदि नपुंसक होगा तो अम हो जाएगा और आगे चलो अदरादिभ्य पंचभ्य डतर आदि पांच शब्द हैं जिसमें अन्य और इतर भी समाविष्ट हैं इनसे उत्तर सुअरम को में डकार क्यों जोड़ा है अनुबंध है वो भी है और दकार को रोकने के लिए भी है अनुबंध क्या कहता है अंतिम हल्की संज्ञा लेकिन अंतिम हल्की तो कर पाएगा तो दकार की तो कर पाएगा दकार की तो कर नहीं पाएगा और अगर दकार ही अंत में आ जाता तो यह भी ज्यादा गायब होता है सुरक्षा हो गई इसकी एक मरा दूसरा बच गया और दूसरा लाभ डेने से अन्य अन्य है या इतर में आकार उसका लुभ हो गया तो अत जोड़ दो अब इसमें अन्यत इतरत हो गया ऐसे बनता है ये तो प्रथमा का भी एक वचन और द्वितीय का भी एक वचन और कितना प्रयोग करते हैं हम लोग अन्यत और अन्य पता लगाई नहीं कैसे बनता है अगला वाक्य छात्र छात्रावत्र आवादिश करके छात्रावत्र आगत बालका व्रीडत चलो अनुवाद करो अब उस छात्र को यह फूल अच्छा लगता है तस्मय छात्रा अब यह फूल तो एत पुष्पम अभी एदम शब्द तो आया नहीं अभी पुष्पम तो एतत, छात्रा ए तत् छात्रा पुष्पम रोचते ठीक है वृद्धि हो जाएगी छात्रा तत। इस बालक को यह पुस्तक अच्छी लगती है एक तस्मयी बालकाय अब यह पुस्तक तो एतत तत्त पुस्तकम तो यहां भी वृद्धि होकर के बालकायी तत् पुस्तकम रोचते गुरु शिष्य पर क्रोध करता है गुरुः क्रुध्यति, यह गुरु शिष्या से द्रोह करता है तस्मै दुर्जन तस्म है क्यों दिया है दिया दिया है? है? यह नहीं क्यों किसने दिया है नहीं, दिया है? दिया है? नहीं बोला ना जी तो बोल रहे कि का प्रयोग कर आधा आया नहीं है नहीं कहाँ दिया है दुर्जन या किसने दिया है, है। यहाँ दुर्जन तो मैंने बोला था आयम अच्छा हाँ तो ठीक है एत का प्रयोग कर लो नहीं एत हाँ एत का हो जाएगा एश आया नहीं।, नहीं हो जाएगा आप तो पूरा एकदम जो है तैयार होके आक्रमण कर रहे हैं कोई बात नहीं है, नहीं है। <laughs> लेकिन आप जब इस पुस्तक का अनुवाद कर रहे हैं रिकॉर्ड में रहेगी आपके दूसरों को भी सिखाएंगे तो जैसे जैसे क्रम से शब्द आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही उनका प्रयोग करते जाइए जैसे हम भोजन खाते हैं तो जो जो बनता जा रहा है खाते जा रहे हैं आगे मिठाई बनेगी वो भी खा लेंगे अभी जितना बन गया है उतने से ही संतुष्टि कर लेते हैं तो यह दो जन, उस सज्जन से करता है एस दुर्जनस तस्मी सज्जनाय द्रुह ठीक है वह मूर्ख इस विद्वान से ईर्ष्या करता है तो स मूर्ख अब इस विद्वान से तो इस विद्वान से यहां विद्वान में यानी कि प्राज्य शब्द में चतुर्थी आएगी तो प्राज्याय अब प्राज्याय का विशेषण सर्वनाम शब्द तो क्या बनेगा ए हम हम्म तो समूर्ख अब यहाँ विसर्ग नहीं होंगे रेफ का यकारों के लोग हो जाएगा समूर्ख ए तस्मयी प्राज्याय ईर्षति यहाँ गुण हो जाएगा प्राज्या येष्यति और असुयति बोलेंगे तो प्राज्या दीर्घ संधि हो जाएगी वह गुरु इन बालकों को उपदेश देता है तो सर अब इन बालकों को तो बाल के भय आएगा और इन की क्या बनेगी फिर ए तेभ्य और फिर गुरु का क्या करेंगे रेफ रहेगा तो स गुरु रेतेभ्यो बाल के भय बाल के भय क्या सरण नहीं आ पाएंगे अब क्योंकि आगे बोलना है हमें उपदिशति और यदि द्वितीया करेंगे तो स गुरु रिमान नहीं, एत, एतान स गुरु रेतान बालकान उपदिशती दोनों तरह से बन गया द्वितीया भी और चतुर्थी भी उपदेश के साथ में राजा ने सेनापति से कहा राजा की नीपह सेनाथ पूर्व रूप करके सेना पत कथयत अवग्रह का चिन्ह लगा करके गुरु शिष्य गुरु से भोजन के लिए निवेदन करता है तो शिष्यो गुरवे अब भोजन के लिए को हम तीन प्रकार से बना सकते हैं या तो सीधे हम भोजन में चतुर्थी ले आए अर्थम के साथ समाप्त कर दें भोजनार्थम, कृते के साथ बोलेंगे तो ष्ठी भोजनस्य कृते, कृत्य उधर होगा निवेदी वह मुनि मोक्ष के लिए ईश्वर को भजता है तो स मुनिर मोक्षा मोक्षार्थम मोक्षस्य कृते ईश्वरम भजति इसमें कर्म ही रहेगा द्वितीय ही होगी तो ईश्वरम भजति चार है, है, हो जाए, है, जो जो वर्ण, तो, वर्ण तो है ब्राह्मण हो जाएगी जो कुछ भी संधि है सब कर सकते हो आप जैसा जैसा हाँ हो जाएगा स मुनिर मोक्षा योक्षाए बोलेंगे तो चार वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र तो वर्ण बहुवचन में लाएंगे तो इधर चतुर शब्द का क्योंकि वर्ण पुल्लिंग है और चतुर के रूप चलते हैं तीनों लिंगों में नपुंसक लिंग में चतरी स्त्रीलिंग में क्योंकि चतस्त्री बनेगा तो उसका रूप आएगा चतसरा और पुल्लिंग में नडो रात तो चत्वारो चोर वर्णा सारे ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य शूद्रूद्र समाज करने का यहाँ थोड़ी अभी प्रकरण चल रहा है समाज तो बहुत आगे आएगा ब्राह्मण हाँ तो करोगे आप लेकिन यहाँ नहीं करना है अभी अभी अलग अलग करके ही बता रहे हैं ये वह गुरु इन शिष्यों को विद्या देता है तो स गुरु रेतभ्य शिष्य भ्यो विद्याम ये तो पीछे के नियम ही आ रहे हैं इसमें इसमें कोई इस अभ्यास का तो कोई विशेष कार्य नहीं है हा तो स गुरु रेतभ्य शिष्यभ्यो विद्याम ददाति राम इन फलों को चाहता है तो इन फलों को क्या बनाएंगे एतानी फलानी तो राम सर पाएंगे राम एता फलानी स्पृहयति हैं हाँ चतुर्थी आएगी ठीक है तो राम एलेभ्य स्पृहयती इन फलों के लिए स्प्रिहा करता है इच्छति बोलेंगे तो द्वितीय आएगी <laughs> जबकि है उसका भी अर्थ चाहना कामना करना इसका भी है तो यही अंतर जाता है कहीं कहीं स्प्रे का प्रयोग करेंगे तो इस वे वे का प्रयोग करेंगे तभी तभी मांगता है यदि चाहेगा मांगेगा सारे पापों को छोड़ो इसमें कोई इस अभ्यास को का कोई नियम नहीं है पीछे वाला ही सारे चल रहा है हैं सर्वान पापान, सर्वान पापान। हाँ। सरवाणी पापानी छोड़ो तो पीछे आ गई है ना तेज धातु छोड़ने कोई धातु नहीं आई है पीछे अभी हाँ तो कहीं कहीं ऐसे बाकी आ जाते हैं इनके ये भी ढकम जाते हैं कहीं कहीं पीछे हैं मुंजती है पीछे आ गई है तो त्यज का प्रयोग करेंगे सर्वाणी पापानी त्यज छोड़ो ये क्षत्रिय उन वैश्यों और शूद्रों की रक्षा करें तो ये क्षत्रिय और रक्षा करें तो द्वितीय लाएंगे हम अब तो उन वैश्यों और शूद्रों इनमें द्वितीय आएगी द्वितीय का बहुवचन तो तान वैश्यान आ, एते ख्षत्रियास, एते ख्षत्रियास वैश्यान और शूद्रान और च यहां क्या करेंगे आप पहले शूद्रान के नकार को शूद्रान के नकार को क्या करेंगे शूद्रान के नकार को नश्व्य प्रशान नकार को करेंगे रू तो शूद्रारु रू, रू का रेफ शूद्रार ठीक है शूद्रार और नश्व्य प्रशान के ही प्रकरण में सूत्र ऊपर आ चुका है अत्रानुनासिक पूर्व से तो वा और अनुनासिकातपर्व अनुस्वार दो चीजें करनी है आपको दो में से एक कोई भी तो रेप से पूर्व जो द्राम आ है उसको हो गया अनुस्वार या से तो शुद्र अब रेप को क्योंकि क्या आगे आ रहा है विसर्ग होगा घर प्रत्यार आ गया नहीं तो विसर्ग हो गया और विसर्ग के स्थान में फिर सकार हो गया विसर्जनीय से सह साकार हो गया तो स्तोहनाश श्टु से हो गया बन गया शूद्रांच सूत्र नहीं बोलते रुद्र वेद मुश ग्रही स्वी प्रश्च ये पीछे बता चुका हूं वैसे मैं आप लोग भूल जाते हो उसमें तो नश्ठव्य प्रशान मुख्य सूत्र ये लगा आठवें अध्याय में तो एते क्षत्रियान शूद्रांश रक्षा करें रक्षंतु। रक्षेत। रक्षेत, रक्षेत। आपने क्या लिखा है रक्षे रक्षे। रक्षे। रक्षे। क्या लिखा है रूप बोलो ठीक है तो जो मैंने बोला वही बोला आपने यह दूसरी पुस्तक है तो यह एतत के है पहले ही ध्यान रखना चाहिए हम किस शब्द का विशेषण बनाने जा रहे हैं तो मुंह से निकल पड़ेगा आयम। इदम का तो अभी प्रयोग आया नहीं है लेकिन इधम शब्द अभी आएगा आगे तो एतत अब दूसरी पुस्तक है तो पीछे उदाहरण बनाई दिया था उन्होंने हाँ अन्यत तो या इतरत पुस्तक तो अन्यत इतरत का बताई दिया मैंने उसमें अद्र आदेश हो जाता है वह मनुष्य कृष्ण का सौ रुपए का ऋणी है यानी कि सौ रुपए उसने लिए हुए हैं धारयति का प्रयोग करना है यहाँ पर तो स मनुष्य अब जिसके रूपये लेंगे उसमें चुथी होगी कृष्णाय और शतम शब्द अकेला जब आता है तो ये रुपयों को बोल देता है भले ही न बोले शतम धारे शतम के साथ रुपये कम बोलेंगे तो रुपये बोलेंगे रुपये कम कैसे बोलेंगे लेकिन रुपये आपने जब बहुचन किया तो शतम में बहुचन क्यों नहीं किया मैंने किया तो मेरा कहना मान क्यों लिया आपने सतावी रुपये शतानी रुपए कानी बोलेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कई सौ रुपये होगा एक सौ रुपये और हम कहें रुपये का तो दो सौ रुपये इसलिए नहीं करेंगे शतानी जब जब कहना सौ रुपये है तो शतानी कैसे कह देंगे वो तो कई सैकड़ा होगा फिर शिष्य का हित हो तो शिष्य हितम सुखम पीछे स्वस्थ आया था कल्याण हो स्वधा इसमें इसमें जी सुखम हाँ, ये भी चल जाएगा कई प्रकार से अनुवाद हो जाते हैं एक ही तरह की कोई शैली नहीं होती है लेकिन जितना हम सीख रहे हैं उतना तो उतना तो पकड़ में आ जाए पहले फिर दूसरे प्रकार भी आ जाएंगे आगे चल करके और जैसे अभी हमारे इसी में ही एक वाक्य ऐसा आया था ना कि गुरु शिष्य गुरु से भजन के लिए या ये इसको ले लो हरि मोक्षो के लिए ईश्वर को भजता है तो देखो तीन प्रकार तो मोक्षार्थम ही अन्य वाक्यों में भी कई प्रकार से बन जाते हैं नियम रुद्ध नहीं होने चाहिए बस इतना है अब क्योंकि यहाँ हित शब्द बोल रहे हैं तो हिताय हिता, हित के साथ में हम चतुर्थी बोलेंगे तो शिष्याय हितम अशुद्ध शुद्ध में बालकम पुस्तकम रोचते तो कहाँ शुद्धि हो रही है इनकी बालक पा में ठीक हो जाएगी हम्म शिष्य क्रुद्यति शिष्याय क्रुद्यती सेनापति में अकथयत सेनापत अकथ्यत लेकिन बदधातु का प्रयोग करेंगे मान लो इसी अर्थ में आप जैसे कथमा कहना बधमा भी कहना वहां कर्म द्वितीय लगाएंगे तो ये विशेषताएं होती है भाषा की अलग अलग उसमें ऐसे प्रश्न नहीं होते कि यहाँ क्यों वैसा हो गया यहाँ क्यों वैसा नहीं होगा भैया तो ईश्वर की चली आ रही है भाषा वेदों से चली आ रही है जहां जैसा प्रयोग है वो है तो नियम है उसका हमें उस नियम को समझना है कोई नया नियम नहीं बनाना है जो चला आ रहा है उस नियम को समझना है बस प्रणोध्वनि Oh